Oh ना वो सैनो नह वीर कर्वा वह तेजस्वीनाधीतमस्त मिषा वह ओ शांति शांति शांति चांदो के उपनिषद की 32वीं कक्षा चांदो के उपनिषद के पंचम प्रपाठक के तेरहवें खंड तक हमने पिछली कक्षा में देखा था तथा चलाई थी पांच जिज्ञासु विद्वान श्रोत्रीय ने कहा कि हम आत्मा को ब्रह्म को जाने और उसके लिए वे आरुणि के पास में गए आरुणि ने उनको अश्वपति के पास में भेज दिया स्वयं भी साथ में होली तो आरुणि के लिए भी प्रसिद्ध था उद्दालक कि वो वैश्वानर आत्मा की खोज में लगा हुआ है और तो वो प्रारंभिक था उसने सोचा कि मैं भी पूरी तरह नहीं बता पाऊंगा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 ब्रह्मा मान की उपासना करता हूं दूसरे ने कहा मैं सूर्य को तीसरे ने कहा कि मैं वायु को तीसरे तो का तो हम आज देखेंगे पशुपति ने उनको कहा कि जो द्विलोक में द्विलोक को ब्रह्मा मान के उपासना करते हैं तो ये आप उसकी मूर्धा की उपासना कर रहे हैं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 तो अशुपति ने इसी प्रकार तीसरे को अथ होवाच इंद्रद्युम्नम भल्लवेयम भल्लव वंश वाले भल्लभ वंश वाले इंद्रद्युम्न को कहा भाई हे व्याघ्रपद के पुत्र संबोधन किया तो कम तम आत्मान उपास से? तू किस आत्मा की उपासना करता है वायुम एव भगवो राजन इति होवाच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 बस परवैराग्य हो जाए परमात्मा की प्राप्ति हो गई और क्या रखा है बहुत बहुत सरल है है छोटा सा रास्ता तो परवैराग की प्राप्ति होगी कैसे होगी बस परवैराग संप्रजात समाधि हो गई आत्मा का साक्षात्कार हो गया और पर, परवैराग्य हो जाएगा वैराग्य कैसे होगा बस ज्ञान की पराकाष्ठ हो गई और वैराग्य हो जाएगा और क्या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 और अश्वतराशु के पुत्र थे ये और वैयाघ्र भी यहाँ पर लिखा है दो चीजें लिखी वैयाग्र पद्य का भी वैयाग्र के पुत्र या तो दोनों के नाम एक है पीछे भी जो अभी हमने देखा था वो भी उसको भी वैयाघ्र कहा था चौदहवें खंड में वैयाग्र पद्य व्याघ्र के पुत्र ये भी व्याघ्र के पुत्र है और साथ में यहां पर अश्वत के पुत्र भी लिखा हुआ है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 तो ये जो प्रियता अप्रियता है एक अंश में तो प्रिय वस्तुएं है, हैं इसलिए प्रियता है वो भी अपनी जगह पे ठीक है वस्तुनिष्ठ भी होता है वो व्यक्ति निष्ठ भी होता है हमारा मस्तिष्क के बदल गया मानसिक स्थिति बदल गई तो प्रियता और अप्रियता एकदम बदल जाती है तो ये प्रिय देख रहे हैं ये अच्छी स्थिति है प्रगति हो रही है इस बात का संकेत है कि इनकी प्रगति हो रही है जिस ढंग से भी ये कर रहे हैं कुछ तो चल रहे हैं कुछ तो ऊंचे जा रहे हैं वो प्रगति हो रही है इनकी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 उसने कहा कि मैं पृथ्वी को ही वो आत्मा मानकर के उपासना करता हूं तो राजा ने उसको कहा कि प्रतिष्ठात्मा वैश्वानर है ये प्रतिष्ठा स्वरूप वाला वैश्वानर आत्मा है प्रतिष्ठा पीछे भी आया था पृथ्वी ये जो प्रतिष्ठा है और ये प्रतिष्ठा आत्मा वैश्वानर है और इसलिए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 और जो भी ऐसा करेगा वो भी इसी तरह प्राप्त होगा और ब्रह्मवर्चसम कुले ह एतम तम एवत और तुम्हारे कुल में ब्रह्मवर्चस आएगा ज्ञान आएगा ब्रह्म का ज्ञान आएगा तेज आएगा परमात्मा की चर्चाएं चलेंगी ये तुम्हारे कुल के अंदर चलेगा हर कुल में भगवान की चर्चा नहीं चला करती है कहीं कहीं चलती है पूर्वज कुछ ध्यान करते हैं साधना करते हैं स्वाध्याय करते हैं सत्संग करते हैं उनके कुल में ये चर्चाएं चलती है नहीं तो हर घर के अंदर नहीं चला करती है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 जिसको ये पता है कि भाई परमात्मा सब जगह है तो मृत्यु के बाद मैं जहां भी जाऊंगा वहां पर अन्य की व्यवस्था तो रहेगी वहां कुछ रहने की व्यवस्था तो रहेगी चिंता किस बात की है अभी यही सारे प्राणी खाए पी रहे हैं हम भी जहां जाएंगे वहां भी कुछ न कुछ रहने को मिल जाएगा कुछ न कुछ खाने को मिलेगा कुछ न कुछ होगा वो परमात्मा तो सब जगह है तो वो ये व्यापक हो जाता है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 ये पूरे विश्व को चलाने वाला विश्व में रहने वाला विश्व को प्राप्त कराने वाला बहुत व्यापक रूप से जो है उसको ही लिया जा रहा है वैश्वान मूर्धई व सुतेजा उसकी मूर्धा क्या है ये सुतेज है द्वलोक उसकी मूर्धा है चक्षुर विश्व उसके नेत्र क्या है ये विश्व सूर्य है प्राण पृथक वर्तमान प्राण क्या है उसके ये पृथक वर्तमा जो भिन्न भिन भिन्न मार्ग वाला वायु है वो है संदेह हो जो उसका शरीर क्या है तो बहुल रूप ही उसका शरीर है बस्ती रे व रही ये हमारी बस्ती जैसी है वो उसकी बस्ती क्या है ये रई है विभिन्न देने वाली चीजें वस्तुएं वस्तु वो उसकी रई है और पृथ्वी एवं पाद पृथ्वी क्या है उसकी जैसे इस शरीर के पैर हैं, ऐसे उरा एवं वेदी अब ये अतिरिक्त बात बोली जा रही है छ के अतिरिक्त कि यज्ञ में जो वेदी होती है यज्ञ आदि जहां पर करते हैं वो वेदी स्थान है तो वो जैसे उसकी छाती है छाती से थोड़ी फैली भी होती है जैसे उसके ऊपर कुछ यज्ञ होते हैं तो ये वेदी है ये उसकी एक तरह से छाती है अब ये इसी कर्मकांड वाले यज्ञ को ले आए साथ के अंदर इसमें ये भी यज्ञ रूप जो है इसमें भी छाती है जैसे पुरुष है ऐसे वो है इसके लिए वेदी कहा लोमानी बरही वहां पर बरही रखे जाते हैं घास रखी जाती है तृण रखे जाते हैं वो बरही है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 सयाम प्रथम आहुतिम जुहुयात ताम जुहुयात प्राणाए स्वाहा प्राण स्तृप्य तो जो जो तदयत भक्तम जो भी खाने वाली चीज है अन्न आदि है भात है वो जो पहले आता है तो चूंकि होम के योग के हैं तो उसमें से जो प्रथम आहुति को डालता है प्रथम आहुति को डालता है डाले तो वहां पर क्या बोले प्राणाए स्वाहा प्राण के लिए मैं ये दे रहा हूं ये सबसे पहले बोले तब वो उस यज्ञ के लिए भी कर्मकांड वाले यज्ञ पे भी घटेगा और यहां पर भी घटा लेते हैं जो पहला आहूति ले रहे हैं उसमें क्या कर रहा है वो विचार क्या कर रहा है मैं प्राण के लिए दे रहा हूं प्राण के हित के लिए दे रहा हूं एक भावना है ये भोजन करते हुए भी एक वो अग्निहोत्र होता है वो भी है और एक ये भी है ये भी यज्ञ हो रहा है अग्निहोत्र हो रहा है तो प्राणाय स्वाहा ये करे तो इससे प्राण फिट हो जाता है यहाँ वातावरण में देखेंगे तो यहाँ प्राण है यहाँ वायु तृप्त हो रही है और यहां देखेंगे तो हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है ये सबसे पहली चीज है हम जो अन्न खा रहे हैं उसका सबसे पहला क्या होना चाहिए कि हमारे सांस तो चल जाए यानी सांस के आधार पे जीवन है सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए प्राण सबसे मुख्य है ये पहले बता ही चुके हैं इंद्रियों के और उनका जो विवाद हुआ था प्राण के निकलते ही तो सब कुछ चला गया तो हम जो अन्न खा रहे हैं उसमें हम एक भावना कर सकते हैं सबसे पहली भावना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 जो दूसरी आहूति ले तो उसको कैसे बोल के ले व्यानाय स्वाहा व्यान त्रिप्यति व्यानाय स्वाहा ये बोले पहले प्राणाय स्वाहा ये व्यानाय स्वाहा ऐसे ही जो पांच प्राण उनका एक एक करके नाम लेते चले जाएंगे और व्यान जब तृप्त हो जाएगा तो क्या होगा तो क्या व्यान त्रिप्यति श्रोत्रति श्रोत्र तृप्त हो जाएंगे श्रोत्रे त्रिप्यति चंद्रमास चंद्रमा तृप्त हो जाएगा अब शरीर से बाहर पहुंच गए चंद्रमासी त्रिप्यति दिशा चंद्रमा तृप्त हुआ तो दिशाएं भी तृप्त हो जाती है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 तो अपान तृप्त हो जाएगा और अपान के तृप्त होने पर क्या होगा तो अपने त्रिप्यति वाक त्रिप्यति वाणी तृप्त होती है वाची त्रिपियंती वाणी के तृप्त होने पर अग्नि त्रिप्यति त्रिपियंत अग्निश त्रिप्यति अग्नि तृप्त होगी और अग्नि के तृप्त होने पर पृथ्वी त्रिप्य पृथ्वी तृप्त होती है और पृथ्वी के तृप्त होने पर याम किंचित पृथ्वी अग्निश्च अति जो कुछ भी इस पृथ्वी में और अग्नि में है वो सब चीजें भी तृप्त हो जाती है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 तो बोले समान त्रिप्यति मनस त्रिप्यति मन तृप्त हो जाएगा और मनसी त्रिप्यति पर्जन्य त्रिप्यति मन के तृप्त होने पर पर्जन्य जो बारिश है वो भी तृप्त हो जाएगी अब देखिए मन का और बारिश का क्या संबंध है मन का बारिश का क्या संबंध है तो बहुत गाने हैं मन के और बारिश के बारिश होती है तो मन में कुछ और विचार आ जाते बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है ना मन के साथ में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 क्योंकि विद्युत भी उपयोगी है उसके लिए हमारे लिए बनी थी हित के लिए और विद्युत अंत्याम यत्च विद्युत परजन्यश्च जो कुछ भी विद्युत और परजन्य में विद्यमान है वो सारी चीजें तृप्त हो जाती है ये दिखने में परजन्य और विद्युत एक एक दिख रही है हमारे को लेकिन इनमें बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे लिए हितकारी हैं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 जब हमें ये लगता है कि हम हम सार्थक हो गए तो एक तृप्ति आती है एक संतोष का भाव अंदर आता है कि भाई मैंने समाज के लिए ये किया मैंने राष्ट्र के लिए ये किया मैंने इसके लिए ऐसा किया पशुओं के लिए ऐसा किया मनुष्यों के लिए किया माता पिता के लिए किया बच्चों के लिए किया दीन दुखियों के लिए कुछ भी जब हम कुछ करते हैं वह एक तृप्ति का भाव संतोष का भाव आता है कि हाँ मैंने कर लिया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 पूरी संस्था के अंदर आता है गुरु के अंदर आता है ऐसे ही घर परिवार में भी होता है माता पिता की सारी मेहनत सफल हो जाती है उनकी सारी तपस्या जितना उन्होंने कष्ट उठाया झेला भागदौड़ की पता नहीं दशकों तक और बच्चे सफल हो जाते हैं अच्छे बन जाते हैं एक तृप्ति का भाव है सार्थक हो गया हमारा जीवन माता पिता को ऐसा लगने लग गया हम तो सफल हो गए हम धन्य हो गए हमारा जीवन सफल हो गया हमारे बच्चे ऐसे हो गए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 प्रजा पशु भी अन्नादि से तेज से ब्रह्मवर्चस से तृप्त हो जाता है अच्छा हो जाता है आगे अथा याम पंचमी जुहवता जुहु यातम जुहु या तो पांचवी आती है तो उसमें कहा उदान आय स्वाहा उदान एक अंतिम बच गया था तो उदान तृप्त हो जाता है उससे क्या होता है तो उदान ए तृप्यती त्वक त्वचा तृप्त हो जाती है एक एक इंद्रिय को लेते जा रहे हैं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 कोई बड़ा व्यक्ति बन जाता है कोई प्रधानमंत्री बन गया राष्ट्रपति बन गया कोई बड़ा संत महात्मा बन गया तो सब याद करते हैं वो हमारे घर आए थे हमने खाना खिलाया था उनको एक दिन आए थे तो मैंने पानी पिलाया था उनको वो बैठे थे इस वे फेफ फे यहां पर पंखा चलाया था उनको गर्मी लग रही थी हमने पंखा चला था ऐसी छोटी छोटी बातें बोलते हैं उनका संस्कार हुआ था तो संविधा में लेकर के गया था संविधा में चुन करके लाया था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 वो कैसा है कि अथा अंगारान अपोहिय भस्मनी जो यात्रिक तत्स्या अंगारों को हटा करके और राख में जो आहति दे रहा है ऐसा है जो ये सब नहीं जानता है अर्थात इनका कितना एक दूसरे से संबंध है उस व्यापकता को मन में सोचते हुए जो आहती दे रहा है वो तो वास्तव में आहुति दे रहा है नहीं तो भस्मनी होतम वाली बात है कि बस राख में डाल दिया मिट्टी में डाल दिया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 आगे अर्था यद एवं विद्वान अग्निहोत्र जुवती जो इस तरह से अग्निहोत्र करता है तस्से सर्वेशु लोकेश सर्वेशु भूतेषु सर्वेशु भवति वो जैसे उसने सब लोकों में सब भूतों में और सब आत्माओं के लिए होम कर दिया है होम यही कर रहा है लेकिन चूंकि इतना व्यापक चिंतन है उसका जैसे लगता है मैंने सबको दे दिया वो किसी एक व्यक्ति को भी कुछ देता है तो उसको लगता है जैसे मैंने बहुतों को दे दिया है एक आहूति यहां दी तो जैसे मैंने इन सबको पुष्ट किया है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 उसके मन के जो विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं उसकी जो न्यूनता है वो समाप्त हो जाती है पापमान का उस तरह नहीं लेना है कि उसके जो पाप कर्म है वो सारे के सारे क्षमा हो जाते हैं वो कर्मफल जगह व्यवस्था अपनी जगह पे है लेकिन जो उसकी दुर्भावना है वो सारी नष्ट हो जाती हैं, जो उसकी न्यूनताएं रह गई थी यज्ञादि कर्म में इतना व्यापक दृष्टिकोण रखता है तो वो न्यूनताएं सारी उसकी समाप्त हो जाती है और न्यूनताएं कोई महत्व नहीं रखती या एतदेव विद्वान अग्निहोत्रम जुवती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 तदेश श्लोका इसको समझाने के लिए पुष्टि के लिए एक और बात कही तो यथे क्षुदिता बाला मातरम पर जैसे भूखे बच्चे माता की उपासना करते हैं यानी माँ के चारों तरफ घूमते रहते हैं हमारे को ये दे दो वो दे दो और माता से ही मिलता है उनको और कहीं से मिलता ही नहीं है तो भूखे बालक जैसे माँ की उपासना करते ये उपासना शब्द आ रहा है माता की भी उपासना होती है एवं सर्वाणी भूतानी अग्निहोत्रम उपासते इसी प्रकार से सब प्राणी सारे भूत सारे चराचर जगत यानी भूत मतलब तो वैसे भी अचेतन भी लेना चाहें तो वो भी इस अग्नि से इससे जुड़े हुए रहते हैं तो अग्निहोत्र की उपासना करते हैं अग्निहोत्र वो भी इसके चारों ओर घूमते हैं तो हम जब अग्निहोत्र को अच्छा करते हैं तो ये सब पुष्ट हो जाते हैं अब ये इस अग्निहोत्र से भी जुड़ जाएगा जो कर्मकांड करते हैं और इस अग्निहोत्र से भी जुड़ जाएगा जो हम अंदर खाते हैं पहली आहुति दूसरी आहुति ये जो हम अंदर डालते हैं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 कुछ सात रिवाद